देवी भागवत बारहमा स्क इंद्र को भगवती उमा के दर्शन और उमा के द्वारा ज्ञानोपदेश इस परम तेजस्वी यक्ष को जानने के लिए दूसरा कोई भी समर्थ नहीं हो सकता इंद्र के गुण और गौरव से गुम्फित यह बात सुनकर वायु के मन में अभिमान का पार न रहा वे तुरंत ही यक्ष के समीप गए वायु को देख यक्ष ने मधुर वाणी से कहा तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है मेरे सामने सब बताने की कृपा करो उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान के साथ कहा मैं मातृच्वा हूँ मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझमें असीम शक्ति है मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत के सब प्रकार के व्यापार चलते हैं वायु के उपरयुक्त बाणी सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उनसे कहा तुम्हारे सामने यह तीर्ण पड़ा हुआ है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 वहां उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें उनको कह सुनाई और इस प्रकार कहा हम लोग इस यक्ष को जानने में असमर्थ हैं हम लोग व्यर्थी अभिमान में भूले हुए हैं यह यक्ष बड़ा ही अलौकिक प्रतीत हो रहा है इसका तेज असह्य है तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा देवराज आप हम लोगों के स्वामी हैं अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए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 क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी इस प्रकार कई विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उन परम देवता के शरणागत हो गए उसी समय यह आकाशवाड़ी हुई हस्तक्ष तुम माया बीज का जप करो तब सुखी हो सकोगे इंद्र ने परात पर माया बीज का जब आरम्भ कर दिया आँखें मूंद देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करते रहे तदनंतर एक एक दिन मास के के पक्ष में नौमी के में तिथि अवसर पर पर मध्याह्न काल उसी स्थल सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया उस तेज पुंज के मध्य में नूतन यौवन से संपन्न एक देवी प्रकट हो गई उनकी कांति ऐसी थी मानो जपा कुसुम हो प्रातःकालीन सूर्य की समान आरूम व शोभा थी, थी। के द्वितीय के थे वे वर अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी उनके सभी अंग अत्यंत मनोहर थे, कोमल लता की भांति शोभा पाने वाली वे भगवती शिवा थी भक्तों के लिए वे भगवती जगदम्बा कल्प वृक्ष हैं अनेक प्रकार के भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे तीन नेत्र वाली वे देवी अपनी बेड़ी में चमेली की माला धारण करने के कारण अत्यंत शोभा पा रही थी उनकी चारों दिशाओं में वेद मूर्तिमान होकर उनका यशोगान कर रहे हैं उन्होंने अपने दांतों की आभा से वहां की भूमि को इस प्रकार उज्जवल बना दिया था मानो पद्मराग बिछा हो उनका प्रसन्न मुख करोड़ों कामदेव के समान सुंदर था वे लाल रंग के वस्त्र पहने थी और उनका शिविग्रह दत्तचंदन से चर्चित था वे हिमालय पर प्रकट होने वाली उमा नाम से विख्यात कल्याण स्वरूपणी भगवती जगदम्बा थी बिना ही कारण करुणामयी वे देवी संपूर्ण कारणों की भी कारण है उनके दर्शन करते ही इंद्र का अंतकरण प्रेम से गदगद हो गया उनके आँखों में प्रेमास्त्र और शरीर में रोमांच हो आया भगवती जगदीश्वरी के चरणों पर दंड की भांति पढ़ उन्होंने प्रणाम किया अनेक प्रकार के स्त्रोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की इसके बाद भक्ति विनम्र चित्त से सिर झुकाए हुए उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देवी के प्रति कहा